संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व भगवान विष्णु से विश्व की उत्पत्ति तथा वराह अवतार का वर्णन राजा ने पूछा पितामह भगवान विष्णु राजनाशी समस्त जीवो की स्थान अजय और व्यापक हैं वे नारायण शिक गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं मैं उनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ विष्णु जी बोले राजन मैंने यह प्रसंग नंदन भगवान परशुराम, देवशी नारद और और कृष्ण व्यास के मुख से सुना है। महर्षि देवल, बाल्मिकी और जी भी इस अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंता हैं। ये पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध और सर्वव्यापक हैं लोक में ब्रह्मवेदता पुरुष उन सारंग धनवा भगवान के जिन चरित्रों को जानते हैं तथा पुराण जिनका निरूपण करते हैं वह है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन पांचों भूतों की रचना की है उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया तथा अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने मन से ही समस्त भूतों के अग्रज भगवान को उत्पन्न किया ये भगवान ही समस्त भूतों के आधार है तथा भूत भविष्यत सभी प्राणियों को धारण करते हैं इसके बाद उनकी नाभि से एक सूर्य के समान तेजो में कमल प्रकट हुआ उसमें संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए ब्रह्मा जी के अंग की कांति से सारी दिशाएं दिप्यमान हो उठी इसी समय अंधकार से, से आदि दैत्य मधु का जन्म हुआ भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा का हित करने के लिए उस उग्र कर्मा असुर का वध कर डाला उसका वध करने के कारण ही भगवान को समस्त देवता दानव और मनुष्य मधुसूदन कहते हैं इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्री अंगिरा पुलस्थ्य पुलह क्रतु और दक्ष इन सात मानस पुत्रों को उत्पन्न किया इन सब में बड़े मरीचि ने मनहे से कश्यप को उत्पन्न किया महर्षि कश्यप बड़े ही तेजस्वी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने मरीचि से भी बड़े दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था वह प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित हुआ प्रजापति दक्ष के पहले तेरह कन्याएं हुई थी इनमें द्वितीय सबसे बड़ी थी समस्त धर्मों को विशेष रूप से जानने वाले परम यशस्वी मरीची नंदन कश्यप इन सब कन्याओं के पति हुए इसके बाद दक्ष ने दक्ष दस कन्याएं और उत्पन्न की तथा उन्हें धर्म धर्म के के साथ विवाह किया। इन कन्याओं से वसु रुद्र विश्वेदेव, साध्य और ने जन्म लिया। प्रजापति दक्ष के इन इनसे छोटी सत्ताईस कन्याएं और थी इन सबके पति महाभाग चंद्रमा हुए कश्यप जी के अन्यन्या स्त्रियों से गंधर्व अश्व पक्षी गौ और वनस्पति आदि हुए। से देवताओं में श्री वृद्धि हुई और दानो तथा दैत्यो का पराभव हुआ विप्रचित आदि दानो धनु के पुत्र थे तथा द्वितीय से महाबली दैत्यों का जन्म हुआ था फिर श्री भगवान ने दिन रात ऋतु आदि भेद से काल की की व्यवस्था तथा अपने भुजाओं से सैकड़ों क्षत्रिय जंगाओं से सैकड़ों वैश्य और चरणों से सैकड़ों शूद्रो की सृष्टि की इस प्रकार चारों वर्णों को उत्पन्न करके उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को सबका अध्यक्ष बनाया। महातेजस्वी वेद विद्या के विधाता हुए उन्होंने भूत और जलशरों के स्वामी वरुण को, को उत्पन्न किया इन सब देवताओं के अध्यक्ष पद पर उन्होंने इंद्र को नियुक्त किया उस समय मनुष्यों को यमराज का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 दाम्पत्य पूर्वक रहने लगी राजन इस प्रकार यह सारा जगत भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है यह प्रसंग संपूर्ण लोगों का वृत्तांत जाने वाले देवर्सिंह नारद जी ने सुनाया था उन्होंने भी श्री कृष्ण की नित्यता यथार्थ रूप से स्वीकार की है इस प्रकार ये सत्पराक्रमी कमल नयन भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है इनकी महिमा अचिंत्य है राजा युधिष्ठी ने कहा पितामह भगवान कृष्ण अविनाशी और सबके ईश्वर हैं। आप इनके प्रभाव और पूर्व कर्मो का पूरा पूरा वर्णन कीजिए उन्हें सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है इन्होंने जगत प्रभु होकर भी में किस निमित्त से जन्म लिया था वह सब मुझे बताने की कृपा करें। भिष्म जी बोले राजन एक बार मैं शिकार खेलता महर्षि मारकंडे के आश्रम पर जा पहुंचा वहा मुझे सहस्त्रों मुनि बैठे दिखाई दिए मुनियों ने मधुपर्क समर्पित करके मेरा बड़ा आदर किया और मैंने भी उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करके अभिनंदन किया फिर महर्षि कश्यप ने मुझे यह मनोहर कथा सुनाई तुम इसे एकाग्र चित से सुनो पर्व काल में नरकासुर आदि सहस्रो दानों क्रोध और लोभ के वशीभूत तथा बल के मध से मतवाले हो गए उनके अनेकों और भी साथी युद्ध के लिए आतुर हो गए उन्हें देवताओं का बढ़ा चढ़ा वैभव असह्य हो गया उनका उपद्रव यहाँ तक बढ़ा की उससे तंग आकर देवता और देवर श्रीगण जहाँ तहा छिपने लगे देवताओं ने देखा कि भयंकर आकृतियों वाले महाबली दानुओं से व्याप्त होकर पृथ्वी बड़ी व्याकुल हो रही है उसका बोझ बहुत बढ़ गया है शांति नष्ट हो गई है और वह दुख के भार से दबी जा रही है यह देख उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्म दानो का उपद्रव बहुत बढ़ गया है हम इस अत्याचार को कैसे सहे तब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं मैंने पहले ही इस विपत्ति को दूर करने का उपाय कर दिया है इस समय दानो लोग वरपाकर बल और दर्प से चूर हो रहे हैं उन्हें अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु का भी कोई भय नहीं है देखो इस समय उन्होंने बराश रूप धारण किया है इनको काबू में करना देवताओं के लिए भी कठिन है इस भूमि के नीचे जहां दानव लोग सहस्त्रों की संख्या में रहते हैं भगवान वाह वहीं जाकर उन सबका संहार करेंगे ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सभी देवताओं ने सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई तब महातेजस्वी भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर बड़े वेग से पृथ्वी के नीचे दानवों के पास गए और उन्हें भयभीत करते हुए भी बड़ा भीषण शब्द करने लगे उनके गंभीर गर्जन से सारे लोग गूंज उठे तथा तो उनमें रहने वाले इंदिरादी देवता भी घबराने लगे। सारा संसार सन्नाटे में आ गया स्थावर जंगम सभी भवचक्के से रह गए उस भीषण नाद से मूर्छित होकर अनेकों दानो प्राणहीन होकर हो गिरने लगे भगवान ने रथातल में पहुंचकर उन देव शत्रुओं के मांस मेद और हड्डियों को अपने खुरो से रौन डाला इसी समय सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा भगवान यह शब्द कैसा हो रहा है इसका रहस्य हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है यह कौन है और किसका यह शब्द है जिसने सारे संसार को विफल कर दिया है इसके तेज से तो सारे देवता और दानो मोहमुक्त से हो गए हैं इतने में ही भगवान वाराह ऊपर आए ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे थे उन्हें देख ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं सावधान रहो ये तो संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। ये संपूर्ण भूतों के आत्मा उनके रक्षक और स्वामी हैं, महान योगी हैं तथा आत्माओं के आत्मा हैं। देखो ये महाबली और विशाल का वरा रूप से समस्त दैत्य राजाओं को मारकर यहाँ पधार रहे हैं इन्होंने जो अद्भुत कर्म किया है उसे तो तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते थे तुम्हें तो किसी प्रकार का संताप भय या शोक नहीं करना चाहिए ये ही सारे संसार के रचयिता पालक और संहार करता है सारे लोगों का उद्धार करते हुए इन्होंने ही यह महान शब्द किया था ये कमल नयन भगवान ही संपूर्ण लोगों के वंदनीय अविनाशी और समस्त भूतों के आदिकारण एवं नियामक हैं।